व्योम व्यापित आकाश के समान व्यापक होने के कारण से पहले से ही पहुंचा हुआ कि समान दिखाई देता भी जाओ चैतन्य पहला उसके अवभाषण में अन्य भाषित होते अतः अत स्विध हो जाता है कि वो पहले से जमान उसकी पहले से भी मान्यता आकाश के समान व्यापक होने के कारण व्योम स्वरूपेन इव व्यापी धातत्व स्विस्वेणि सदुपाधि सर्वा संसार विक्रियाती मूढ़ाने प्रत्युभासतव्या तो तो पूर्वाधव व्याख्या है पूर्वाधव्य सप्ता जाता है उत्तरार्ध सर्वव्यापी इत्यादि जो है पूर्वार्ध को संक्षेप कथन करके उत्तरार्ध की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं सर्वव्यापी जात है, सर्वव्यापी है और कैसा जाए सर्व संसार धर्म वर्जित संसार का जितना भी धर्म है धर्मादि चैत मृत्यव धर्म आसित स्विक स्वरूपेण अविक्रियम सब और अपनी निरुपाधिक स्वरूप से वाक्रिय होता हुआ भी उपाधि कृत सर्वा संसार विक्रिय अनुभवती उपाधिकृत सकल संसार क्रियो अनुभव करने के समान अवेकियों का हमारे यहाँ पाठ अनुभवत अविवेक क्यों ऐसे कर रहे हैं कि यहां पर देखो मूल मंत्र की ये अवतरणी का है अवतरार्थाव तो अन्यान अत्य इसकी अवतरणी का है इसलिए ईव ही ठीक है यहाँ तो भी भाषकर कहेंगे देखो के गच्छति अतिथ्य मंत्रार्थ में भी मंत्रार्थ में है ना गच्छति व इसे स्पष्ट यहां भी यही होना चाहिए अविवेकी नाम मूढ़ नाम अनेकम इवे आगे भी वह है इसलिए अविवेकियों का दृष्टि से भी जो कहा जाता है संसार में वह भी वास्तव में नहीं है और मूढ़ों के दृष्टि में जो अनेक दिख रहा है वह भी अनेकम इव चिदेह प्रत्योभाष अनेक के समान प्रत्येक देह में भिन्न भिन्न रूपेण चैतन्य प्रत्याषित होता है वो भी मोड़ों के दृष्टि से प्रतिभाषित होता है ना वो भी वास्तविक नहीं है इसलिए अभिविक से जो आपका वास्तविक नहीं है अनुभव के समान अनुभव है वो अनेक के समान अनेक है वो वास्तव में न उसका अनुभव होता है संसार धर्म विशिष्ट होकर के न अने उसको अस्वीकार किया जाता है इनी बातों को मन में रख करके मंत्र कह रहा है तावतो त्रुत गच्छतो अन्यान आत्मविल मनोवाग इंद्रिय प्रभदीन अत्येती गत्म विलक्षण न जो आत्म सेलक्षण है और ने वो अनात्मा है आत्मा संरक्षण क्या होगा अनात्मा होगा वो अनात्मा कौन ले मनोवाग इंद्रिया इंद्रिय प्रवृत्ति मन वाणी इंद्रिय और अन्य सारे वैसा के सबको अत्य, मन अतित्य गतिव अतिक्रमण करके गमन के समान है वो आत्मा व्रम अतित्य गति व क्योंकि उनके तरफ ग्रहण ही नहीं हो सकता है इसलिए लगता है कि अति किया हो गया सम्मान है उनकी तरफ ग्रहण क्यों नहीं होता है मनसा इतने के मंत्र आपको आएगा सर जब मन उसका मन नहीं कर सकता किन्तु उसी की शक्ति को लेकर उसकी चेतनता को आधार पर ही मन क्या करता है मनन करने लगता है नहीं तो मन के मरण शक्ति भी वास्तव में नहीं रह उठता है भाई शब्द तो मंत्र में है नहीं आपने कहा से ले आया भाष्यकार जब युवा शब्द मंत्र में नहीं है तो आप भाष्यकार कैसे जोड़ दिए अत्य है वहां अत्य तो है नहीं तो आपने युक कहा तब कहते युवा इस अर्थ का स्वयं श्रुति ने दर्शा दिया संकेत करके दिया बोल दिया और तिस्थक शब्द हमें संकेत करता है युवक का क्योंकि स्थिर रहता हुआ धावत तो कैसे होगा इसे धावत तो युव मानना पड़े कथम स्थिरत्व अस्थिरत्व नहीं है उसके अंदर स्थिरत्व है इसलिए का मतलब क्या है स्थिर स्थिर उसका स्वरूप है व्यापक आकाशवत स्थिर है वो अभी जो दौड़ना क्या है वो युवा होगा और पक्ष विचार करेंगे काफी लंबा चौड़ा भी उल्टा भी हम कह सकते हैं दौड़ना उसका स्वभाव है बैठा हुआ के समान अर्थ कर दो भागतों को युवक संकेत कर दो तिष्ठत्व क्यों कर रहे हो यही सक्रिय भ्रम मानने वालों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है ना दौड़ना तो ब्रह्म का स्वभाव है लड़ाई ये बात हो रही है जो लोग मेरे सामने आते हैं शंकराचार्य ने कहा अमुख दिया दूसरों को गौण कर दिया गौण करे उसको मुख्य मानो और जिसको शंकराचार्य मुख्य कहते गौण क्यों न माना जाए उल्टा क्यों ना माना जाए क्या जवाब श्रुतियों के बलाबल का निर्णय हो रहा है ना ये भी श्रुतियों तो अब यहां पर क्या धावतों को आकर स्वरूप नहीं है तिस्तत्व तो स्वरूप मान लिया अब वो कहेगा धावत स्वरूप तिष्ट स्वरूप नहीं है एक ही मंत्र में दो तो हिस्सा है ना दो शब्द है ना एक पादस्थ है नहीं वो तो धोने पर भी संक्रिय कोई आपत्ति नहीं था वायुक हाँ, है पूरे आकाश में नहीं है कहा अंतरिक्ष हो गच्छति पूरा अंतरिक्ष व्याप्त है वायु गुमरा है गंगशील है व्यापक भी है अब आप तो एक आप जिस वायु को बोल रहे हो वो कवर्ड है है है या जो, जो है, है, वो तो भौतिक वायु हो गया अपन तो में वायु तो पता नहीं से तक कहा कोई जानता भी जा तो, तो कारण में विद्यमान गुणी तो कार्य में आगा में सक्रियता अधिक रही है कार में भी सक्रिय तो तो स्थूल आने पर कमी हुई ना? घटी, तो नहीं गया। इस इसमें भी है। तब इसकी जवाब दूसरा है इन से जवाब नहीं दे पाएंगे जवाब यह होता है कि भाई देखिए श्रुति किस लिए नहीं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से अज्ञात उसका ज्ञापन करना है इसमें मुख्य रूप में कोई भी प्रमाण को सामने क्या तो प्रमाण नहीं लेकिन परिषदों में आपने कहा नहीं वो अज्ञात ज्ञातार्थ व्यापक है एक गीता में चल रहा है ना ज्ञातार्थ ज्ञापक है तो ज्ञातार्थ ज्ञापन करके जरूरत क्या पड़ी ब्रह्मवशास उस तो के समान हो गया। ये दिव्य तथापि अज्ञान वशाद, अज्ञान कार्य यद्य सिद्ध सद सिद्ध ज्ञात अज्ञानवशावशात अज्ञात अप्रात अतएव शोक महोदय निवारणार्थम उपनिषद प्रमाण मानते हैं इसका मतलब क्या है यद परिदृश्यमान भवती तत् सर्वम भ्रांतम स्वपर्वत लेके चलते हैं तब इसलिए सिद्धांत बनता यहां पर ये है कि भाई जवाब उनके देना पड़ता है हम इन श्रुतियों को गौण माना अद्वैत श्रुतियों को मुख्य मानते हैं क्योंकि इनकी कारण यह है जो द्वैत सिद्ध है सर्वलोक सिद्ध है इसी का प्रतिपादन करना श्रुति का लक्ष्य नहीं हो सकता है श्रुति व्यर्थ हो जाएगा इसीलिए द्वैत को बांधने के लिए श्रुति आई हुई है और प्रमाण क्या ये द्वैत में तयम भवती उदरम मंत्र कुरुदे तसे भयं भवति तो ये सब श्रुतियों को हमें प्रबल दिखाना पड़ता है कि जो लोक प्रसिद्ध द्वैत है उसका अनुवाद कर रहे हैं वहां यत्र में भवति तथा भयम भवती लोक का अनुवाद किया अनुवाद भी इसलिए करना है कि यह साबित करने के लिए ये जो लोक है यह अध्यारोपित है इस अध्यारोपित वस्तु को अनुवाद करके अपवाद किया जाता है ताकि हम अद्वैत को अनुभव कर सके जो वास्तविक है इसलिए जो सर्वलोक प्रसिद्ध द्वैत का प्रतिपादन करना या विशिष्ट अद्वैत का प्रतिपादन करें किसी अन्य प्रकार का अद्वैत का प्रतिपादन करना श्रुति का, कर का लक्ष्य नहीं हो सकता कि वह सब विभिन्न कोटि के साधकों में पहले से पूर्व से ही सिद्ध है, है इसलिए पर कहते हैं कि देखो ये सारी चीजों में युवक कहने का स्वयं शब्द कर रहा है युवक अतएव आचार संकर की कल्पना नहीं है यह गच्छी युवक इस पर टीका देखिए बहुत लंबा चौड़ा है ननो मंत्रे प्रयोग अवे टिप्पण युवशब्द मंत्र में नहीं है कुत तदर्तलाभ देवलाभ आपको कहा से हो गया इति प्रति लंब यदि उसका लाभ जिससे होता है उस शब्द को दिखा रहे क्या है वो युवा नरुद्धम वेदोक्तवादये तथ्य देखो पहले ये पक्ष उठ रहा है दोनों को ही वास्तविक मान लो ब्रह्म दौड़ता भी है ब्रह्म बैठा भी रहता है दोनों ही वास्तविक मान लो भाई एक कालाव अच्छेद नहीं है तो भिन्न कालाव छेद्र सही जैसे आप बैठे इस समय में में चलेंगे आप काल काल भेदे न होता ही है इधर से हम कहेंगे किस्त प्रलय काल है सृष्टि काल यानी कि उभय तो व्यवस्था हो सकता है पूर्व पक्ष दोनों ही वेद है ना ये भी वेद है वो भी वेद है एक ही मंत्र में आया एक ही पाद में आया हुआ एक विक की आदि में तद्धावतो में तेते समान तुल्य बल समान बल है वेदोक्त लेकर हेतु तो क्या दिया ने? समान वेदोक्त उभयमे वो तथम किम चेत तब नहीं त्व तथ्य प्रयोजक वेदोक मात्र से ही कोई वस्तु तथ्य नहीं हो जाएगा नहीं तो आदित्य युप अभी तथ्य हो जाएगा यजमान प्रस्तरित भी तथ्य झाड़ू भी तथ्य हो जाएगा यजमान हो जाएगा युप भी आदित्य हो, हो जाएगा वो भी शुभ तथ्य हो जाएगी वेदोक्त इसलिए वेदो तत्वा से कोई वस्तु तथ्यता को प्राप्त यथार्थता को प्राप्त नहीं हो सकता फिर क्या प्रयोजक है क्या सी बात माना कौन सी सी बात जाए, को ना माना जाए क्या व्यवस्था है आपके पास तो जवाब देते हैं तात्पर्य तो तो तात तो तो तात वाला वेद से उपलब्ध और तात्पर्य का निर्णय कैसे होगा उपक्रम उपसमारा डिंग के आधार पर उपसमाराधि तो पत्रों का सम्राइय जो षडलिंग वर्णन किया वेदांत तत्व तो का निर्णय में तात्पर्य निर्णय में वो हेतु बनेगा के द्वारा जो तात्पर्य निर्णय हुआ तात्पर्य को कथन करने वाला वेद से ही बोधित वस्तु में यथार्थता का माना जाएगा नहीं तो नहीं माना इसे तात्पर्य विरुद्ध को कोई बात वेद भी कह रहा है तो वह तात्पर्य बोधन में सहायक माने अर्थवाद रूपे नुवाद माना जाएगा मैंने जहां जैसा आवश्यकता है उस अनुसार के अनुसार उसको अनुस स्वीकार अनुस अनुस किया जाएगा जैसे यहां पर भी हो रहा है धावत को तो हम क्या करेंगे अपवाद कर देंगे तो तो और तिष्ठत्व को तथ्य कहेंगे तात्पर्य का अविरुद्ध है तिष्ट और तात्पर्य विरुद्ध है धावत इसे तात्पर्य वेदो तत्व ही तथ्यता के निर्णय में प्रयोजक है केवल वेदोक प्रयोजक नहीं है वेदोकम ही प्रयोजकम ऐसा न हो जाएगा इधर था नहीं मानेंगे तो आदित्य प्रस्तर रूप यजमान्यालु विरुद्धार्थ प्रतिपादक वेद और दूसरी बात निश्चय रूप में ध्यान रखना है कि वेद कभी विरुद्ध का प्रतिपादन नहीं कर सकता है उन मत प्रलापवध अप्रामाण्य आपत्त्य है जो पागल के बलवास के समान अप्रामाणिक हो जाएंगे चिंतरी अथत्य मनु तथ्य प्रतिपादना मंतव्य रहस्य हमेशा श्रुति क्या करती है अथत्य को अनुवाद करके तथ्य का प्रतिपादन करती है क्या अथत्य का अनुवाद क्यों करना पड़ता है उस अतत् को आप सत्य मान के बैठे हो इसे जिसको आप सत्य मान रहे हैं उसको हमें अनुवाद करना है अनुवाद करके उसको अपवाद कर देंगे अपवाद करेंगे तो क्या होगा हा? आपके तरफ बोधित जो सत्य पदार्थ वो अथत्य सिद्ध हो जाएगा जब वो अथथ्य सिद्ध हो जाएगा तब तथ्य का खोज करोगे तो वे तब ब्रह्म को तथ्य रूप में प्रतिपादन करोगे इसे अतथ्यम अनुद्य तथ्य प्रतिपादना यही समित सवेद यदि मंतव्य गच्छति बात अथ गिष्ठ्यम ना गच्छति को लो और को गया उल्टा कर रहा है वो पूरा पक्ष आप कह रहे हैं गथ्य और तिठत तथ्य वो नहीं उल्टा करो गच्छति ग और तिठत अथथ्यम न न लोकसिद्ध छोक सिद्ध क्योंकि हमेशा उपरिषद क्या पूरे वेदों का मुख्य रूप से सिद्धांत है अतथ्य को अनुवाद करता है और अतथ्य क्या है जो लोक सिद्ध लोक में विवेक के बिना किसी भी चीज को सत्य मान लिए हैं इसे लोक के द्वारा स्वीकृत जितने भी सिद्ध पदार्थ है वह सब वास्तव में अतथ्य क्योंकि हम लोग माया और माया का कार्य को ही तथ्य मान के बैठे हुए सत्य मान के बैठे हुए से लोक सिद्ध तथ्य वस्तु क्या वास्तव में वो आत होता है अनुवाद वो अनुवाद्य उसको भी अनुवाद क्यों कर रहे हैं अपवादार्थ अनुवाद अतत्वे गमनाली विक्रिया गमनाली विक्रिया इसलिए आत आत्मा की गमना दिख रहा है लोग सिद्ध है या नहीं? सभी जानते हैं लोग क्या कहते हैं ओ इसकी आत्मा जो है स्वर्ग चला गया अरे महापापीता इसकी आत्मा तो नरक में जाएगा तो आत्मा का जाना आने की बात लोक में भी सिद्ध है अतएव वो अकथ्य मानना चाहिए को और पिस्टत को मानना पड़ेगा तो लोक में कोई जानता नहीं है आम आदमी आता व्यापक है वो घूमता फिरता नहीं है वो स्थिर है पढ़ा लिखा बड़े बड़े मूर्ख होते हैं वो भी कहते आत्माता कई दर्शनकारों ने कहा है तीसरे कहते हैं कि भाई देखो लोक सिद्ध से अनुवाद में गरी विक्रिया यहाँ तद असिधस्व प्रति अच्छा लोकमेज असिदे लोक में जो असिद में अ प्रसिद्ध है वही क्या है प्रतिपा और यहाँ प्रको कि ध्यातीव लेलायती इत्यादि स्मृतरश्रुतरोधेन त्रात्म ग इतम ध्यातीयती इत्यादी सुस्पष्ट कथन करी आ ंत्रों के आधार पर भी आ, आधार पर हमें तात्पर्य का निश्चय करना चाहिए यह कहकर पर्याप्त लेकिन इसी के दूसरी राज्य भी हो सकती है एक एक विचार हो गया युवक के ऊपर चर्चा हुई दूसरे प्रकार से विकल्प अस्सी वर है संक्षिप मार्ग है इसी व्यवस्था जो दिया गया युवाषकार ने अध्ययन किया के आधार पर इसकी दूसरी व्यवस्था दी जाती है तथा ही विरुद्ध यो मान लो दोनों ही तथ्य है यथार्थ है, तत्य है भी जैसे हमने बताया पहले आपको पढ़े काल में तिष्ट है और सृष्टि काल में धावत है गो तो दोनों ही तथ्य अपने अपने जगह पर स्वप्न स्व में तथ्य जागर स्वकाल में तथ्य तथ जो है गमन और स्थिति ये दोनों के दोनों विरुद्ध होने के बावजूद भी काल भेदात दोनों ही तथ्य क्यों न माना जाए एक त्रिपद संभव है ना लेकिन एक कालावच्छेद देना एक वस्तु में एक देशावच्छेद देना दोनों एक साथ नहीं हो सकते इतना तो हम सभी मानेंगे दुनिया में प्रसिद्ध है अन्य तर अर्था अन्वय से आवश्यक तब क्या होगा हमें कहना पड़ेगा किसी एक में आपको युवा जोड़ नहीं पड़ेगा है ना एक कालावच्छेद एक देशा ब्रह्म में दोनों संभव नहीं है तो आप बैठे हैं तो दौड़ नहीं सकते दौड़ रहे हैं तो बैठे नहीं है एक कालावच्छेन एक जन, आप में भी दोनों के दोनों हो नहीं सकता है यथा सब ब्रह्म में भी नहीं हो सकता क्या कहना पड़ा है यदि बैठ रहे हैं तो जीव कहना पड़ेगा दौड़ रहे हैं तो तिष्टी जीव कहना पड़ेगा मैंने किस एक में तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा तो अन्य तरह मैंने दोनों में से एक में युवा आवश्यक का अन्वय करना आवश्यक है अभी तिष्ट जाए था किसी में भी जोड़ सकते थे लेकिन हम कहा जोड़ेंगे तिष्ट में ही जोड़ना चाह रहे हैं क्या निगमना है पूर्व पक्ष कहता है, है। हमें तिषक में युवा नहीं लेना है धावत में युवा लेना है क्यों कत प्रतीय मान्य नई वर्थे न अर्थो अन्वे न प्रत्यय माने नित्य से गमक पात क्योंकि गमक का नियम है गमक का मतलब क्या है एक अतर पक्षपातनी युक्ति का नाम विनिगमना या गमक यानी दो पक्ष हमारे पास है किस पक्ष को लेना है किस पक्ष को लेना है एक अतर पक्षपात एक को लेनी किसी के पक्षपात करना है तद तो अनुकूल युक्ति का नाम विनिगमना होता है पूर्व पक्षी ने कहा कि आप हम उल्टा कर लेंगे तुम्हारे पास क्या निगम बना है आप जैसे ले रहे हो उसमें हमारे पास युक्ति है कोई भी हम युक्ति क्या है कभी अप्रत्यमान के साथ कभी अनुय नहीं हो सकता प्रत्ययान के आधार पर ही हमें काम करना पड़ेगा का। कि प्रत्ययमान ही नहीं वह अर्थ ना अर्थ का अनुय किसके साथ हम करेंगे प्रत्ययमान वस्तु के साथ तो करेंगे ना किसी को ये चक्कर नहीं कर सकते है आदमी कैसे दिखता है सश श्रृंगव देंगे आप गा? सश श्रृंगवान यथा सशा तमोपिंगवान पुरुष ऐसा करके आप इव जोड़ नहीं सकते जो? है क्यों सश श्रृंग ही अप्रतीयमान है और उसको साथ ईव जोड़ दो और आदमी के ऊपर जो सिंह है ना ये सिंह भी के समान है ऐसे कैसे कर देंगे क्योंकि आदमी के सिर पर सिंह तो पहले आप प्रत्ययमान है और उसके लिए आप युवा देकर किसको दे रहे दूसरी आप प्रत्ययमान पदार्थ दिखा रहे हो दोनों ही गड़बड़ हो गया ना काम इसलिए कहते हैं नियम के युवा को हम किसान जोड़ सकते हाँ आपके मुख को चंद्रमा के समान है खोल सकता हूं क्यों चंद्रमा एक प्रत्ययमान वस्तु है चंद्रवन मुखी चंद्रमुखी क्यों चंद्र प्रत्यमान है मुख दो दोनों है तो की भूयो धर्मत्व का लक्षण क्या सती है इसके समान यह है कहोगे इसे अप्रत्यमान वस्तु के साथ युवा हो नहीं सकता है प्रत्ययमान के साथ ही होगा और प्रत्यमान लोक प्रसिद्ध वस्तु क्या है धावत इसलिए कहते कि देखो प्रत्यय प्रत्यम प्रतियमान के साथ में ही युवान्वय से आवश्यक युवान्वय की न प्रतिमित गमक हमारा एक तर पक्षपात युक्ति है विनिगमना है गमक है प्रतिज्ञा ही गति अतथाथि और प्रतिज्ञा है गति संसार था स्थिति और स्थिति के बारे में प्रतीति नहीं हो रही है आत्मा के गति के बारे में भी लोक में सबको प्रतियमान है सभी यही कहते आत्मा आता जाता है स्वर्ग जाएगा नर्क जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा कुत्ता बनेगा बिल्ली बनेगा सभी लोग बोलते बातें माने आने जाने वाला है यह बात आत्मा में सर्वप्रती स्वीकृत है और आत्मा नहीं आने जाने वाला इस बात को कोई नहीं मानता कोई नहीं मानता दुनिया एक वेदांती जन बोलता है वेदांती लोग भी बोलते हैं मानते कहा है मानना तो बड़ा कठिन काम होता है मानने के अवसर में होना पड़ता है ना वैसे तो बी इस दिंग डिफिकल्ट इसलिए कहा जाता है इसलिए यहां पर भी कहते कि देखो कि प्रतीतता ही और ही और अत का मतलब क्या अप्रतीता गति तो प्रतीत स्थिति आत्मा के बारे में अप्रतीत है इति निष्कर्ष निकला इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा गति में ही युवा जोड़ना पड़ेगा कि प्रतियमान में वह जुड़ता है स्थिति के साथ युव जुड़ नहीं सकता इसलिए गमकम तथ्यम और तिषत अथत्यम ये नहीं हो सकता किंतु गमकम अथ्यम तिष्ठ तथ्य निष्कर्ष निकला अतव भाषिकार ने गुव जोड़ा के साथ युव नहीं दर्शी तिष्ट स्वयं अविक्रम एव का मतलब स्वयं अविक्र रहता हुआ ही उपाधियों को लेकर के दौड़ धूप करने वाले के समान दिखाई देता है तस्मिन आत्म तत्व नित्य चैतन्य स्वभाव एक और शंका हो सकता है यहां कि मान भी लिया जाए वह के ही है। आपने कह दिया नई नापन पूर्वमर श्रिया आदि इसको कोई पकड़ नहीं सकते तो फिर है इसकी क्या गारंटी है जिस वस्तु को हम किसी भी प्रमाण के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाते हैं उस वस्तु का अस्तित्व हम कैसे मानेंगे पक्ष क्योंकि सभी दर्शनकारों का सामान्य सिद्धांत है जो भी वस्तु इंद्रिया कोई न कोई प्रमाण इंद्र नहीं तो मन सही अनुमान उपमिति किसी से प्रमाण से ग्रहण होता है तो वस्तु को मानते और जो किसी प्रमाण का विषय नहीं होता है उस वस्तु को है करके मान ही नहीं जा सकता और खपुष पुत्र अतव पूर्व पक्ष भी के आपने दिया ना नहीं न देव करके फिर तो आत्मा तत्व है आप नहीं जा सकता मन चक्षरादि अध्ययन कत संभावेत तत्मभाव अवतार संभावना साधक निर्णय होता है क्या है तस्तत्व सती नित्य चैतन्य स्वभावे है वह आत्मा की संभावना की विपत्ति करते हैं वह आत्म के होने में सबसे बड़ा हमारे पास आधार क्या है नित्य चैतन्य स्वभावे है तो अनित्य चैतन्य स्वभाव वाला है अनित्य चित नाम देहादी नाम नित्य चैतन्य अधीन चेष्टा तत्व दर्शन की अनित चित्ता नाम चित्तान चित्ता नाम देहादिना अनित्य जो है और अनित्य है और अचित वाले हैं ऐसा चित्त देहादि है वो देहा तो कैसे में अनुभव होते हैं किसी न किसी नित्य चैतन्य के अधीन होकर के चेष्टा वाला होता वो देखने को मिलता है अतो अन्य और अतो अन्य प्रमाण भी है हिरण्य गर्भा दिनोपी अनित्यम उदाहरणा हिरण्य सूत्रात्मा अंतर्यामी है ये भी सब क्या है ही ज्ञापन तो हो चुका है इत्यत्र इत्यत्र इसीलिए अर्थापत्य प्रमाण से आधार पर यह अर्थलाभ हो रहा है व्याख्या तस्वीन का मतलब क्या आत्त अतएव उस आत्त तत्व का होने पर यदि वो आत्म तत्व नहीं है तो सारे संसार ही नहीं रह जाएंगे कुछ हिरण गर्भ किया ईश्वर किया कोई नहीं रह जाएगा चैतन्य के बिना कौन आत्मा के बिना कोई चीज है इसे कहते आत्म तत्व सत्य व नित्य चेतन स्वभाव कैसा हो भी आत्मतत्व है वो नित्य चेतन स्वभाव नित्य चेतन स्वभाव त्मत का होने पर ही मात्र मातृस्व दही है तो मात्र मातृस्व कथम दाती नास्ती है इसे व्याख्या है क्या है तो कैसा है वो नित्य चेतन स्वभाव है यह नहीं समझ रहे विशेषभाव नहीं विशेषमावनी है जैसे आप महान करते आप रूप रही तत्व सती स्पर्शवत्तों ऐसा नहीं है आत्ती स्वभाव है तो नहीं है आज तस्वीन की व्याख्या है पहले क्या है आत्तत्व सती आत्मतत्व आतुदत्त्त का होने पर प्रश्न उठाओ आत्मतत्व कैसा है जिसके होने पर मातृश्वा जीवन कर्म का विभाजन करके धारण करता है ना मातृश्वादाती मानी हिरण्य हिरण्यगर्भ जो है जीव कर्म को धारण करता है विभाग पूर्वक कब करता है वो आत्मा के होने पर यह अनु तस्मिन् तस् मन तेतत्व सदी कीदृश आत्त्य स्वभा आत्म सत्य जीवकर्मा अभागपूर्वक मेत्र से थोड़ा सा रह गया है यहां पर मनसो न विषय यथा यहां पर मनसो ना तो मन का जो परिमाण है वो मन ग्रहण कर पाता है मन इसलिए तो आत्मा भी अत्यंत अव्य होने के नाते है वह भी मन का विषय नहीं हो सकता क्यों तद व्यापक अच्छा केवल अत्यंत व्यवधान ही नहीं बल्कि मन को भी व्याप्त करके रहता है यथा तंतु पट को व्याप्त कर लिया है अनुसूत होकर के क्योंकि तत, तंतु भी क्या है आतान विधान रूपा विशेष स्थिति प्राप्त करता हुआ उस पट में अनुत है पट में, में जो अनुस्युत है, है उसको क्या कहा जाएगा वह तंतु पट को व्याप्त किया हुआ है इसी प्रकार से मन कार्य है उसमें अनुसूत है चैतन्य अभी जिस जो चैतन्य मन में अनुचित है उसे कहा जाता है और मन को व्याप्त किया हुआ है तंतु पटे पटे। हो गया। सबसे हमेशा आप कर्म का क्यों ले लेते हो उसके लिए आंधि में देखिए बहुत सुंदर बोलते हैं श्रोताणी कर्माणी सोम आज पर अदी संपाद्य संबंधा लाक्षणी को अपशब्द कर्मसु प्राणचिष्टयाच अब निमित्त प्रसिद्ध है दो हित दे रहे हैं एक जितना भी कर्म है सोम आज पय प्रवृद्धि से होने वाले हैं इसलिए जल प्रधान द्रव्यों से ही हम यज्ञ का संपादन करते हैं अद्भि इति संबंधात इसलिए लाक्षण रूपेण जल को भी कर्म कह कर दिया जल प्रधान द्रव्यों से कर्म होता है इसलिए जल को ही कर्म कर दिया जाता है लक्षण एक पक्ष दूसरा और प्राण चेष्ट अपरि प्रसिद्ध है प्राण का जो चेष्टा है वो तो भी जल निमित है छांदगी प्रसिद्ध में प्रसिद्ध हो गया है सिद्ध कर दिया गया है प्राणो प्राण हो निक्षेद कहा नापगी में जलमय है या प्राण ये तुम पंद्रह दिन जल नहीं पियोगे मर जाओगे पंद्रह दिन रोटी नहीं खाना किंतु जल जरूर पीना ये कहा था वहाँ पर किसी को ध्यान रखने कि प्राण जो है जो प्राण चेष्टा के भी जल ही कारण होता है अतएव के श्रोत कर्मों की मिली जल नहीं बल्कि इसे क्या साबित हुआ सकल प्राणियों का यद चेष्टा हो रहा है सबका कारण इसीलिए जल को कर्म के साथ पर्यायवाची जैसे प्रयोग कर दिया जाता है यानी कि ले रहे हो इसे जानते वहां पर कार दूसरा हेतु दिया सकल चेष्टाओं के प्रति प्राण की क्रियाओं के प्रति जल कारण सिद्ध हो चुका है अतएव के श्रौद कर्म जल प्रधान पदार्थों से किए जाने से जल को कर्म नहीं कहा जाता है किंतु सकल चेष्टाओं के प्रति जल का होने से जल को कर्म शब्द से कह दिया गया है